श्री रामकृष्ण भावधारा स्थापकायच धर्म धर्म का एक और आयाम है और वह है लोक कल्याण जिस तीव्रता और व्याकुलता के साथ श्री रामकृष्ण माँ जगदम्बा के दर्शनों के लिए लालायत हुए थे उसी तीव्रता और व्याकुलता के साथ वे जगत कल्याण एवं धर्म प्रचार में संलग्न हुए थे साधनाओं के अंत में वे व्यग्रता से अपने भावी शिष्यों की प्रतीक्षा करने लगे थे दिन भर तो किसी तरह बीत जाता था लेकिन सायंकाल वे व्यग्र हो पुकार उठते थे कहाँ हो मेरे बच्चों आओ अपने जीवन का उत्तरार्थ उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए ही उत्सर्ग कर दिया स्वयं स्वामी विवेकानंद को भी उन्होंने ऐसा करने का ही उपदेश दिया जब स्वामी विवेकानंद ने सुखदेव की तरह निरंतर समाधि में डूबे रहने की अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो श्री रामकृष्ण उन्हें डांटते हुए कहा कि उन्हें तो एक वटवृक्ष के समान होना चाहिए जिसकी छाया में असंख्य दुखी तापीत पीड़ित लोग आश्रय व शांति प्राप्त कर सके स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि मैं ऐसे धर्म विश्वास नहीं करता जो विधवा के आंसू नहीं पूछ सकता जो भूखे को रोटी न दे सकता था या जो नंगे को वस्त्र नहीं दे सकता जो धर्म स्वर्ग में सुख देने का वादा करे लेकिन इस लोक में हमारे दुख दूर नहीं कर सके ऐसे धर्म में विश्वास नहीं करता इस तरह श्री रामकृष्ण के जीवन में से हम धर्म के तीन आयाम तीन पक्ष प्राप्त करते हैं अनुभूति नैतिकता और लोक कल्याण या हृदय की विशालता इन तीनों में से किसी के भी अभाव में धर्म अधूरा ही रहेगा हाँ यह अवश्य है कि किसी व्यक्ति में इन तीनों में से किसी एक या दो का अधिक विकास हो और अन्य का कम लेकिन तीनों का किसी न किसी मात्रा में होना धार्मिक होने के लिए आवश्यक है धर्म संस्थापन गीता में भगवान ने स्पष्ट घोषणा की है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाए संभवामी युगे युगे इस श्लोक में भगवान ने धर्म संस्थापन की विधि का भी संकेत किया है साधुओं का परित्राण और दुष्टों का विनाश हेतु भी है और धर्म संस्थापन के उपाय भी हैं इसी से धर्म संस्थापन भी होता है यह कार्य भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से किया था यह श्री अवतार में उन्होंने कंस जरासंध कालयवन कौरवों आदि का वध करके अथवा करवाकर धर्म संस्थापन किया रामावतार में उन्होंने रावण कुंभकर्ण मेघनादि मेघनादादि राक्षसों का वध किया लेकिन रामचरित के महान प्रणेता तुलसीदास जी की दृष्टि में रावणादि राक्षस हमारे अंतकरण के विभिन्न दुर्गुणों के उपलक्षण हैं विनय पत्रिका में उन्होंने कहा है कि रावण मोह कुंभकर्ण अहंकार और मेघनाथ काम के प्रतीक हैं श्री कृष्ण ने किसी बाह्य राक्षस अथवा दुर्जन का नाश तो नहीं किया किंतु उन्होंने अपने भीतर के तथा अपने शिष्यों के हृदय में बैठे मोह अहंकार और काम का अवश्य मात्र नाश किया और इस तरह धर्म संस्थापन किया रामचंद्र जी द्वारा राक्षसों के वध के क्रमानुसार पहले अहंकार को ही ले ले श्री रामकृष्ण ने अपने अहंकार का नाश करने के लिए अभूतपूर्व साधना की थी साधना काल में उन्होंने मेहतरों के शौच के स्थान को धोकर अपने लंबे लंबे बालों में पोछा था जिससे उनके ब्राह्मणत्व का अहंकार नष्ट हो सके केशव चंद्र आदि अन्य विद्वानों से मिलने पर वे स्वयं पहले नतमस्तक होकर प्रणाम करते थे गिरीश चंद्र घोष से जब थिएटर में उनकी पहली मुलाकात हुई तो श्री रामकृष्ण ने पहले प्रणाम किया गिरिश घोष ने थोड़ा झुक प्रणाम किया इसके प्रत्युत्तर में श्री रामकृष्ण ने और झुक प्रणाम किया गिरीश और झुके तो श्री कृष्ण ने भूमि का स्पर्श करके प्रणाम किया इस पर गिरीश को यह सोचकर निरस्त होना पड़ा कि यह सिलसिला तो कभी बंद ही नहीं होगा गिरीश घोष कहा करते थे कि रामावतार में भगवान ने धनुष धनुष्म से विजय प्राप्त की कृष्णावतार में बासुरी से लेकर राम कृष्णावतार में विनय रूपी अस्त्र ने उन्होंने विश्व को जीता है श्री रामकृष्ण पूर्ण कामधेयी थे वे अपनी धर्मपत्नी के साथ एक ही सैया पर सोए लेकिन उनका ब्रह्मचर्य अखंडित रहा ऐसा नहीं कि उन्हें बलपूर्वक संयम को धारण करना पड़ा था यह उनके लिए स्वाभाविक था तथा उनके मन के किसी की छिपे कोने में भी कहीं भोग की वासना नहीं थी अपने स्वाभाविक संयम की परीक्षा हेतु तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी माँ शारदा को सात माह तक सैयाह पर अपने पास सुलाया एक रात्रि को अपनी निद्रित पत्नी की देह को देखकर उन्होंने अपने मन को संबोधित करते हुए कहा रे मन इसी का नाम नारी शरीर है संसार के सभी लोग इसका भोग करने को ललायित रहते हैं यह तुझे धर्म से प्राप्त है अगर तू चाहे तो इसका भोग कर सकता है लेकिन इसके भोग से भगवान से दूर हो जाना पड़ता है मन में एक बात और बाहर एक बात न रख मन में एक बात और बाहर एक बात न रख हे मन इस तरह मन को संबोधन कर जो है श्री राम कृष्ण माँ के शरीर को स्पर्श करने को अग्रसर हुए उनका मन पूरे वेग से अंतर्मुख होकर गहरी समाधि में डूब गया अब मोह रूपी रावण के वध को ले सामान्यतः किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव अथवा आसक्ति को मोह समझा जाता है लेकिन मोह वस्तुतः समस्त दुर्गुणों का मूल है और उसका अर्थ कहीं अधिक व्यापक है व्यक्ति अथवा वस्तु विशेष के प्रति आसक्ति मूलतः अज्ञान अथवा अविद्या के कारण होती है और यही मोह है अनित्य को नित्य समझना अनात्म को आत्मा समझना दुखपूर्ण को सुखमय समझना और असूचि को सूची समझना योगशास्त्र के अनुसार अविद्या कहलाता है मानो अनित्य नस्वर अशुचि देह को नित्य चिरस्थाई और शुचि समझकर उससे तथा उसके संबंध से अन्य देहों में से आसक्त हो जाता है यह अज्ञान ही राग द्वेष आदि अनेक अनर्थों का कारण है और यही वस्तुत मोह है श्री रामकृष्ण के जीवन में भी कुछ लोगों के प्रति मोह सा प्रतीत होता है आपातः ऐसा लगता है कि वे अपने युवक भक्तों विशेषकर नरेंद्र नाथ के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं नरेंद्र जब आता है तो केवल उसी से बातें करते हैं उसी की ओर मुँह करके बैठते हैं एक रात्रि की घटना है दो भक्त श्री राम कृष्ण के पास ही रात्रि यापन कर रहे हैं वे बाहर के बरामदे में सो रहे हैं अचानक आधी रात को श्री राम कृष्ण उनमें से एक के पास जाकर कहते हैं अरे सो गा क्या भक्त तत्काल उठ बैठता है और श्री राम कृष्ण से पूछता है कि क्या आदेश है श्री राम कृष्ण कहते हैं वह नरेंद्र नामक लड़का है ना वह बहुत अच्छा है बहुत दिनों से यहाँ नहीं आया उसके लिए मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं उसकी याद में नींद नहीं आ रही है उसके विरह के कारण सीने में ऐसी पीड़ा हो रही है मानो कोई तौलिया निचोड़ रहा है तुम सुबह जाकर उसे कहना वह शीघ्र आकर मुझसे मिले भक्त पुनः सो गए लेकिन एक घंटे के बाद श्री राम कृष्ण पुनः उनके पास आए उन्हें जगाया और पुनः उन्हीं बातों को दोहराया यह क्रम सारी रात चलता रहा ऐसा मोह तो संसार में एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करने वाले स्त्री पुरुषों में भी नहीं देखा जाता एक दिन तो नरेंद्र नाथ ने श्री राम कृष्ण को उनके प्रति अत्यधिक आसक्ति पर टोक ही दिया नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण से स्पष्ट कहा कि यदि वे उसमें इतने अधिक आसक्त रहेंगे तो उनकी अवस्था जड़ भरत की सी होगी जिसको एक मृग शावक में आसक्त होने के कारण मृग के रूप में पुनः जन्म लेना पड़ा था इस पर श्री रामकृष्ण बालक की तरह डर गए और सीधे माँ जगदम्बा के पास पहुँचे लौटने पर उनका भय दूर हो गया था और वे निश्चिंत होकर नरेंद्र के पास आकर कहने लगे माँ जगदम्बा ने मुझे बताया है कि मैं तुझे इसीलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं तुझ में ईश्वर को देखता हूँ जिस दिन मैं तुझ में भगवान को नहीं देखूँगा उस दिन मैं तेरा मुंह भी देख नहीं सकूँगा तात्पर्य स्पष्ट है आपातः आसक्ति अथवा मोह प्रतीत होने वाला नरेंद्र के प्रति श्री रामकृष्ण का प्रेम ईश्वर के प्रति प्रेम ही था वे सर्वत्र सभी में बाह्य अनित्य देहों के पीछे विद्यमान नित्य चैतन्य परमात्मा का ही सर्वदा दर्शन करते थे इस तरह उन्होंने अज्ञान अविद्या और मोह का पूर्ण रूप से नाश कर धर्म संस्थापन किया था